प्यारे भगवान की साधना में कैथारसिस कब होती है मैं विपस्ना का अभ्यास करता हूँ मेरा संगीत का कार्य क्षेत्र होश की दिशा में मेरे लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है विपसना सदियों पुरानी पद्धति है ध्यान की किसने से खोजा पता नहीं अद्भुत प्रक्रिया है स्वयं से परिचित होने का सरमतम उपाय है विपस्ना शब्द का अर्थ है चुपचाप बैठकर अपने आप का साक्षी हो जाना पश्य का अर्थ है देखना विपस्ना का अर्थ है बस चुपचाप भीतर बैठकर देखना ये श्वास भीतर आई ये श्वास बाहर गई इसको भी देखना ये हृदय धड़का इसको भी देखना चुपचाप भीतर बैठकर जो भी हो रहा है उसे देखना और देखते देखते ही सारी आवाजें विलीन हो जाती और एक महाशून्य तुम्हें घेर लेते बुद्ध ने विपसना की प्रक्रिया को सारे जगत में विस्तीर्ण किया लेकिन एक अड़चन है और वो अड़चन यह है कि बुद्ध को हुए ढाई हजार वर्ष हो गए विपसना की पद्धति वही की वही लेकिन आदमी की नालायकी वही की वही नहीं आदमी नालायकी से और नालायकी की, की तरफ बढ़ता गया विपसना किसी भी भोले भाले आदमी के लिए सरल मामला है लेकिन आधुनिक आदमी भोला भाला नहीं है आधुनिक आदमी इतने स्वरगुल से भरा है इतनी बेईमानी से और की तो बात छोड़ दो अपने साथ भी ईमानदार नहीं मैंने सुना है एक चोर एक नाथ के साथ तीर्थ यात्रा पर गया एक नाथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे उनके सारे शिष्यों का मंडल तीर्थयात्रा पर निकला था चोर जाहिर था। सारा गांवों से जानता था उस चोर ने एकनाथ को कहा कि मुझे भी साथ ले लो मुझ गरीब को भी बचा लो मैं भी तुम्हारे साथ सारे तीर्थ हुआ हूं एक ने कहा मुझे कोई एतराज नहीं एक शर्त कम से कम तीर्थ यात्रा तीन से छह महीने तक चलेगी इस बीच तुम चोरी नहीं करोगे नहीं तो तुम्हारी झंझट में नहीं ले जाना चाहते पचास साठ मेरे शिष्य से होंगे तुम उन्हीं की चोरी करोगे उस आदमी ने वादा किया कि कसम खाता हूं आपकी चोरी नहीं करूंगा एक नाथ ने कहा फिर कोई हर्ज नहीं तुम साथ हो गए लेकिन दूसरी ही रात से गड़बड़ शुरू हो गई और गड़बड़ बड़ी अजीब थी किसी के हाथ की चूड़ियां किसी दूसरे के हाथ में पहुंच गई किसी की अंगूठी किसी दूसरे के हाथ में चली गई किसी के बिस्तर का सामान किसी दूसरे के बिस्तर में चला गया लोग सुबह उठ के बड़े हैरान कि मामला क्या, चीजें मिल जाती थी चोरी नहीं होती थी मगर आधा दिन इसी खोज में निकल जाता था कि चश्मा कहाँ है किसी के रुपए गायब रुपए कहाँ है जब तक पचास साठ आदमियों की एक एक चीज ने खोजी जाए तब तक रुपए न मिले चश्मा न मिले एकनाथ ने अंततः दो तीन दिन के बाद एक रात जाग के बिताए। शक उन्हें हुआ कि मामला उसी चोर का है। और मामला उसी चोर का था जैसे ही सब सो जाते वो उठता और इसका सामान उसके सामान में उसका सामान किसी और के सामान में एकनाथ ने ना उसने कहा पागल तूने कसम खाई थी चोरी ना करेंगे उसने कहा मैंने कसम खाई थी चोरी ना करेंगे तो चोरी तो नहीं कर रहा और मैंने ये तो कभी कसम न खाई थी कि चीजें ना बदलेंगे और तुम्हारी तीर्थ यात्रा तो तीन महीने में खत्म हो जाएगी ये मेरी जिंदगी भर की आदत है और जब सब सो जाते हैं तब मेरा दिन होता है रात भर क्या करू खा और किसी का कुछ बिगाड़ तो नहीं रहा हूं किसी का एक ढेला तो लिया नहीं आदत चोरी नहीं करनी लेकिन फिर भी खेरा फेरी करनी थोड़ा रस तो आ ही जाता है थोड़ा मजा तो आ ही जाता है दूसरे दिन सुबह बैठ के वही एक आदमी था जो मजेस देखता था कि कहा क्या हो रहा है। मैंने तो सुना है ऐसे चोरों के बाबत भी जो अपने एक खीसे से चोरा के दूसरे खीसे में चीजों के रख लेते दिल तो बहल जाता है बात तो रह जाती इज्जत का सवाल है इन हजार वर्षों में मनुष्य के मन में इतने ज्यादा विकृत विचार इतना दमन इतने बादल उमड़ घुमड़ गए हैं कि विपसना सीधी सीधी करना बहुत मुश्किल है और तुम पूछते हो विपसना में कैथारसिस कब होती विपसना में कैथारसिस का कोई स्थान ही नहीं क्योंकि जिस समय विपस्ना खोजी गई थी कैथारसिस की कोई जरूरत ही ना अब अगर कैंसर ही ना हो तो कैंसर के इलाज की क्या जरूरत हो इसलिए मैं अपने सन्यासियों को विपसना में प्रवेश करने के पहले सक्रिय ध्यान का आग्रह करता हूं ताकि सक्रिय ध्यान में सारा उपद्रव कूड़ा करकट बाहर फेंक दे और एक बार फिर निखाले छोटे बच्चे हो जाएं, फिर विपसना शुरू करें लेकिन अगर तुमने सीधे विपसना शुरू की तो तुम एक खतरा करोगे वो जो तुम्हारे भीतर इकट्ठा है वो दबा ही रहेगा ऊपर ऊपर तुम शांत दिखाई पड़ने लगोगे और भीतर भीतर सारी अशांति इकट्ठी होती जाएगी और वो अशांति एक न एक दिन एक विस्फोट की भांति फूट सकती फूटेगी एक सीमा जब तक तुम उसे दबाए रख सकते हो विपस्ना सीधी शुरू करने के मैं पक्ष में नहीं हूं विपस्ना दूसरा चरण है अब 2000 वर्ष पहले पहला चरण था अब विपस्ना दूसरा चरण है अब पहला चरण सक्रिय ध्यान है। सक्रिय ध्यान तुम्हें विपस्ना के लिए तैयार करेगा सक्रिय ध्यान काफी नहीं है से तुम आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाओगे लेकिन सक्रिय ध्यान तुम्हें धोके जैसे गंगा में स्नान कराए हो ऐसा स्वच्छ कर देगा उन स्वच्छता के क्षणों में विपसना में प्रवेश करना उचित है अन्यथा खतरा लेकिन बड़ी मुश्किल यह है हजारों वर्ष बीत जाते लोग अतीत को ऐसा जोर से पकड़ते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि वो अतीत किन्हीं और तरह के लोगों के लिए निर्मित किया गया था तुम्हारे लिए नहीं तो विपस्ना के शिक्षक अभी भी विपस्ना सिखा रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं कि इन पच्चीस सौ में आदमी पे क्या गुजरी तूफान गुजर गए आंधियां गुजर गई आदमी के भीतर इतनी टूट फूट इकट्ठी हो गई इतना कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया कि पहले उसे साफ कर लेना जरूरी है तो मेरी सलाह है सक्रिय ध्यान को पहला कदम बनाओ और जब तुम अपने भीतर पाओ कि अब निकालने को कुछ भी नहीं तब विपस्ना शुरू करो तो विपस्ना ही तुम्हें आत्मज्ञान की तरफ ले जाएगी दूसरा प्रश्न तुमने पूछा है कि तुम संगीतज्ञ हो जागरूक रह के संगीत को कैसे साधो या जागरूकता और संगीत को साथ साथ कैसे विकसित करो ये थोड़ा जटिल मामला है क्योंकि जब तुम संगीत में खो जाओगे तो जागरूकता भूल जाएगी जब तुम लीन हो जाओगे संगीत में तो कौन बचेगा जागरूक होने को और जब तुम जागरूक हो गए तो संगीत टूट फूट जाए तो तुम दो विरोधी चीजों को जोड़ने की कोशिश में मुश्किल में पड़ जाओ बहुत ऐचातानी हो जाएगी कोई भी एक बात चुन लो पर्याप्त है दो दो नाव पर सवार होना अच्छा नहीं दो घोड़ों पर सवार होना अच्छा नहीं लाख उपाय करो खतरा होगा संगीत पर्याप्त है डूब जाओ पूरे इतने डूब जाओ कि तुम्हें पता ही ना रहे कि कोई संगीतज्ञ भी है संगीत ही रह जाए और परमात्मा के द्वार खुल जाएंगे उसके अनेक द्वार ही सौभाग्य है कि उसका एक ही द्वार नहीं बड़ा अन्यथा बड़ी भूल हो जाती बड़ी मुश्किल हो जाती क्यों लग जाते सदियों तक क्यों लगे रहते बुद्धों को सदियों तक खड़े रहना पड़ता दरवाजों पर लेकिन उसके अनंत द्वार संगीत पर्याप्त थे। अगर जागरूकता साधनी है तो फिर संगीत को उसकी अंतिम गहराइयों तक नहीं पहुंचाया जा सकता तुम संगीत को एक विषय बना सकते हो जागरूक होने के लिए तुम संगीत के प्रति होश रख सकते हो मगर वो होश संगीत को ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकेगा न गहराइयों पर ले जा सकेगा पश्चिम में एक बहुत बड़ा नर्तक हुआ निजिंस की संभवता मनुष्य के इतिहास में वैसा अद्भुत नर्तक दूसरा नहीं हुआ क्योंकि निजेंकी के नर्तन में एक खूबी थी कि नृत्य करते करते वो ऐसी ऊंची छलांग भरता था जो कि जमीन के गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जो लोग ऊंची छलांग भरने का अभ्यास करते हैं ओलंपिक में प्रतियोगिता के लिए वो भी वैसी छलांग नहीं भर निजिंस की कोई छलांग का अभ्यासी नहीं था लेकिन घड़ी आती थी उसके नृत्य में कि जैसे उसे पर लग जाते थे और वह इतनी ऊंची छलांग भरता था कि वैज्ञानिक चकित थे जमीन की कशिश के विपरीत इतनी ऊंची छलांग भरी ही नहीं जा सकती और मामला यहीं तक नहीं था मामला और भी मुश्किल हो जाता जब वो छलांग से नीचे गिरता था तो जमीन बड़ी तेजी से खींचती है चीजों को अपनी तरफ उनकी रफ्तार बहुत होती है इसलिए तुम रात में जब कभी देखते हो और कहते हो तारा टूटा कोई तारा नहीं टूटता तारे बहुत बड़े हैं अगर टूट जाएं तो हम कभी के टूट गए होते तारे नहीं टूटते ये तो पृथ्वी जब सूरज से अलग हुई और चांद जब पृथ्वी से अलग हुआ तो पृथ्वी गीली मिट्टी का लौंदा थी चांद एक बड़ा टुकड़ा है अलग उसका अस्तित्व हो गया लेकिन साथ में छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े चादों तरफ छितर गए वह आकाश में भटक रहे वो जब भी पृथ्वी के घेरे के भीतर आ जाते हैं घेरा 200 मील है जब भी 200 मील के भीतर उन मिट्टी के टुकड़ों में से कोई टुकड़ा आ जाता है तो पृथ्वी उसे इतने जोर से खींचती है प्रति मिनट 6000 मील की हवा और उस मिट्टी के घर्षण से आग पैदा हो जाती है जैसे चकमक से आग पैदा हो जाए इसलिए तुम्हें वो चमकता हुआ मालूम पड़ता है वो कोई तारा नहीं मिट्टी है जो जल उठी निजिंस की जब अपनी छलांग से उतरता था तो ऐसे उतरता था जैसे कोई कबूतर का पंख आहिस्ता आहिस्ता डोलता डोलता जमीन की तरफ उतर रहा कोई जल्दी नहीं ये और भी आश्चर्य की बात थी उसका उतरना और भी हैरानी की बात थी वो जमीन के कशिश के नियम को बिल्कुल ही तोड़ दिया निजिंस की से लोग पूछते कि ये मामला क्या है तुम कैसे करते हो निजिंसकी ने कहा कि मुझसे मत पूछो कि मैं कैसे करता हूं क्योंकि जब भी मैं करने की कोशिश करता हूं तब ये नहीं होता मैं घर भी करने की कोशिश करता हूं यह नहीं होता मैंने मंच पर भी करने की कोशिश की है और यह नहीं हुआ जब मैं थक जाता हूं कोशिश करते करते और भूल जाता हूं इस बकवास को तब मैं अचानक एक दिन पाता हूं कि यह हो गया लेकिन यह होता तब है जब मैं नहीं होता जब मेरा प्रयास नहीं होता मेरा अभ्यास नहीं होता मेरी चेष्टा नहीं होती मेरी आकांक्षा नहीं होती मेरी वासना नहीं होती ये मेरे लिए उतना ही बड़ा रहस्य है जितना ये तुम्हारे लिए बड़ा रहस्य मैं मिट जाता हूं तभी यह घटना घटती बड़े चित्रकारों का भी यही अनुभव जब वो मिट जाते हैं तभी उनके हाथ ईश्वर के हाथ हो जाते बड़े संगीतज्ञों का भी यही अनुभव जब वो नहीं रहते तब कोई और कोई अनंत शक्ति उनकी वीणा पर संगीत को सजाने लगती तो तुम अगर संगीतज्ञ हो और संगीत से प्रेम है जागरूकता की फिक्र मत करो तुम संगीत में डूबने की फिक्र करो संगीत ही रह जाए तुम ना बचो तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां वे लोग पहुंचे हैं जो परम जागरूकता की साधना किए तो वहां भी यही करना होता है। परम जागरूकता में भी स्वयं को भूलना पड़ता है शुरुआत करते समय तो व्यक्ति होता है जागरण की चेष्टा का आबाशा तो व्यक्ति शुरू करता है लेकिन अंतिम अक्षर व्यक्ति नहीं लिखता वो जो निर्व्यक्ति हमारे भीतर वो जो निराकार हमारे भीतर वे उसके हाथ से लिखे जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस द्वार से शून्य को उपलब्ध होते सभी द्वार उसके हैं तुम्हें जो द्वार प्रीति कर हो क्योंकि तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें गहराइयों तक ले जा सकेगा उन गहराइयों तक जहां कि तुम मिटने को राजी हो जाओ प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरी चीज तुम्हें मिटने को राजी नहीं कर सकती भला है सौभाग्य कि तुम संगीतज्ञ हो तो संगीत में डूबो संगीत को ही रह जाने दो पहुंच जाओगे पता भी नहीं पड़ेगा कब पहुंच गए पहुंच जाओगे तभी जानोगे कि अरे मैं हूं? परमात्मा है मैं कहा हूं अस्तित्व मगर दो घोड़ों की सवारी खतरनाक और अध्यात्म के जीवन में बहुत से लोग अनजाने अनेक घोड़ों पर सवार हो जाते कहीं भी पहुंचते नहीं सिर्फ हाथ पैर तोड़वा के किसी अस्पताल में भर्ती होते एक ही घोड़ा काफी एक को पाने के लिए बस एक काफी दुई खोनी है और तुम दुई पे सवार हो रहे